ईश्वरीय अवतार बहावल्लाह के सिद्धांत एक सच्चाई की खोज मानव अवश्य ही अपने आप को सभी प्रकार के पक्षपातों तथा स्वयं अपनी कल्पना के परिणामों से मुक्त कर ले ताकि बिना रुकावट वह सत्य का शोध कर सके सभी धर्मों का सत्य केवल एक ही है और इसके साधन से विश्व एकता प्राप्त की जा सकती है सभी लोगों का एक सर्वसामान्य भौतिक विश्वास होता है एक होने के कारण सत्य का विभाजन नहीं हो सकता और राष्ट्रों में जो मतभेद दिखाई देते हैं उनका कारण मात्र पक्षपात के प्रति लगाव है यदि लोग केवल मात्र सत्य की खोज करें तो वे अपने आप को संगठित पाएंगे दो बहाउल्लाह का दूसरा सिद्धांत मनमात्र की एकता वही एक सर्वप्रेमी परमात्मा सारी मानवता को अपनी दिव्य कृपा और दया प्रदान करता है सभी उस सर्वोच्च के सेवक हैं और उसके उपकार दया और प्रेम में कृपा की वृष्टि उसके सभी प्राणियों पर होती है मानवता का प्रताप प्रत्येक की पैतृक संपत्ति है सभी लोग एक ही पेड़ के फल और पत्तियां हैं वे सभी आदि मानव के वृक्ष की शाखाएं हैं उन सब का मूल एक ही है एक ही प्रकार की वर्षा की वृष्टि उन सब पर हुई है एक ही ऊष्मा का सूर्य उनका विकास करता है और एक ही प्रकार की समीर से वे आनंदित होते हैं उनमें जो अंतर पाए जाते हैं और जो उन्हें अलग रखते हैं वे ये है कुछ बच्चों को मार्गदर्शन की अज्ञानियों को उपदेश की तथा रोगियों को परिचर्या और आरोग्य की आवश्यकता है आता मेरा कहना है कि सारी मानवता ईश्वर की कृपा और दया से घिरी हुई है जैसा पावन ग्रंथ हमें बताते हैं सभी लोग ईश्वर के सम्मुख एक समान है वह परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष का लिहाज नहीं करता तीन बहाउल्लाह का तीसरा सिद्धांत धर्म प्रेम और स्नेह का कारण हो धर्म सभी हृदयों को आपस में जोड़े युद्धों और कला को धरती की सतह से मिटाए आध्यात्मिकता को जन्म दे और प्रत्येक हृदय में जीवन और प्रकाश का संचार करें यदि धर्म नापसंदगी नफ़रत और विभाजन का कारण हो तो इसका न होना ही अच्छा है ऐसे धर्म के नाता तोड़ लेना ही सच्चा धार्मिक कदम होगा क्योंकि यह प्रत्यक्ष है कि उपचार का अभिप्राय रोग निवारण है परंतु यदि उपचार से रोग बढ़े तो इसका न करना ही अच्छा है कोई भी धर्म जो प्रेम और एकता का कारण नहीं होता वह धर्म ही नहीं होता सभी पावन अवतार आत्मा के चिकित्सक तुल्य थे उन्होंने मानव मात्र के रोग निवारण हेतु विधिया बताई आता यदि किसी उपचार से रोग उत्पन्न होता है तो यह महान तथा सर्वोच्च चिकित्सक की ओर से नहीं हो सकता चार बहाउुल्लाह का चौथा सिद्धांत धर्म तथा विज्ञान की एकता हम विज्ञान को किसी पक्षी का एक डैना तथा धर्म को दूसरा डैना मान सकते हैं उड़ान भरने के लिए पक्षी को दोनों डेनों की आवश्यकता होती है केवल एक ही डैना बेकार होगा कोई भी धर्म जो विज्ञान का खंडन करता है या इसका विरोध करता है केवल मात्र अज्ञानता है क्योंकि अज्ञानता ज्ञान की प्रतिपक्षी है पक्षपातपूर्ण औपचारिकता तथा विधियों वाला धर्म सच्चा नहीं होता हमें शुद्ध हृदय से धर्म तथा विज्ञान को एकरूप करने का साधन बनने का प्रयत्न करना चाहिए हज़रत मोहम्मद के दामाद अली ने कहा वह जो विज्ञान के अनुरूप है वह धर्म के भी अनुरूप है मनुष्य का विवेक जो समझ नहीं सकता धर्म को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए धर्म और विज्ञान सहगामी है और विज्ञान के विपरीत कोई भी धर्म सच्चाई नहीं पांच बहाउल्लाह का पांचवां सिद्धांत है पक्षपात का त्याग संसार के सभी विभाजन धार्मिक जातीय या उपजातीय पक्षपात मानवता की नींव का नाश करते हैं नफरत युद्ध तथा रक्तपात इन्हीं इन्ही एक या अन्य पक्षपात के कारण होते हैं सारे संसार को अवश्य ही केवल एक ही देश की भांति देखा जाए सभी राष्ट्रों को एक राष्ट्र और सभी लोगों को एक ही जाति के लोग माना जाए धर्म जातिया और राष्ट्र के समस्त विभाजन मनुष्य के बनाए हुए हैं और केवल उसके विचार अनुसार ही आवश्यक है प्रभु से सम्मुख न कोई ईरानी है न अरबी न फ्रांसीसी, न अंग्रेज परमात्मा सभी का परमात्मा है और उसके लिए सारी वृष्टि एक ही है हम अवश्य ही ईश्वर के आज्ञाकारी हों और अपने सभी पक्षपात त्याग कर तथा पृथ्वी पर शांति की स्थापना कर उस परमात्मा के अनुसरण का प्रयास करें छे बहाउल्लाह का छठा सिद्धांत अस्तित्व के साधनों के समान अवसर प्रत्येक मानव को जीने का अधिकार प्राप्त है आराम करने का और कुछ हद तक समृद्धि प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है जैसे कोई समृद्धिवान व्यक्ति सुख चैनपूर्ण वातावरण में तथा विलसिता से घिरा अपने महल में वास करता है उसी प्रकार कोई निर्धन व्यक्ति भी जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त कर सके कोई भी भूख से न मरे प्रत्येक को पर्याप्त मात्रा में वस्त्र उपलब्ध हों किसी व्यक्ति को अत्यधिक प्राप्त न हो जबकि दूसरे के लिए अस्तित्व हेतु न्यूनतम आवश्यकता की प्राप्ति भी संभव न हो आइए हम अपनी पूरी शक्ति के साथ सुखद स्थिति लाने का यत्न करें ताकि एक भी मनुष्य निस्सहाय न रहे सात बहाउल्लाह का सातवां सिद्धांत लोगों की समानता कानून के सम्मुख समता निश्चय ही कानून का शासन हो व्यक्तिगत नहीं इस प्रकार संसार एक सौंदर्य स्थल बन जाएगा और सच्चा भातृभाव उत्पन्न होगा एकात्मकता प्राप्त कर लोग सत्य पालेंगे आठ बहाउल्लाह का आठवां सिद्धांत विश्व शांति प्रत्येक राष्ट्र की सरकार तथा लोगों के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्वाचन होगा जहां पर प्रत्येक देश और सरकार के सदस्यगण एकरूप होकर इकट्ठे होंगे सभी झगड़े और विवाद इस न्यायालय के सामने लाए जाएंगे और इसका कार्य विशेष युद्ध की रोकथाम करना होगा ईश्वरीय अवतार बहाउल्लाह के सिद्धांत दो नौक बहाउल्लाह का नवा सिद्धांत धर्म राजनैतिक समस्याओं से संबंध न रखे धर्म का संबंध आत्मा संबंधी बातों से है और राजनीति का संसार की वस्तुओं से धर्म को विचार के संसार में काम करना होता है जबकि राजनीति का संबंध बाह्य स्थितियों के संसार से होता है यह धर्म पुरोहितों का काम है कि वे लोगों को शिक्षित करें उनको निर्देश दे उनको अच्छा परामर्श और शिक्षा दे ताकि वे आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकें राजनीतिक प्रश्नों के साथ उनका कोई संबंध नहीं 10 बहाउल्लाह का 10वां सिद्धांत स्त्रियों के लिए शिक्षा तथा निर्देशन पृथ्वी पर स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान अधिकार प्राप्त है धर्म तथा समाज में वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जब तक स्त्रियों को उनकी उच्चतम संभावनाएं प्राप्त करने से रोका जाता है तब तक पुरुष उस महानता को प्राप्त नहीं कर सकते जिसके वे योग्य है रहा। बहाउल्लाह का ग्यारहवां सिद्धांत पावन आत्मा की शक्ति केवल मात्र जिसके साधने से आध्यात्मिक विकास प्राप्त होता है केवल पावन आत्मा के श्वास द्वारा ही आध्यात्मिक विकास संभव हो सकता है भौतिक संसार चाहे कितनी ही उन्नति कर ले चाहे वह अपने आप को कितने ही भव्य रूप से सुसज्जित कर ले यह एक प्राण रहित शरीर के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता जब तक कि इसके अंदर आत्मा न हो क्योंकि यह आत्मा ही है जो शरीर में प्राण फूकती है केवल मात्र शरीर की कोई वास्तविक विशेषता नहीं होती पावन आत्मा के वरदानों से वंचित भौतिक शरीर निष्क्रिय होगा बाहाउल्लाह के कुछ नियमों की संक्षिप्त व्याख्या यह है संक्षेप में हम सबके लिए सत्य का प्रेमी होना ही उचित है हमें हर अवसर और हर स्थान पर सत्य की खोज करना चाहिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि व्यक्तित्वों के प्रति हमें लगाव उत्पन्न न हो हमें प्रकाश को निहारना चाहिए चाहे वह कहीं से चमके और हमें सत्य के प्रकाश को पहचान सकने के योग्य होना चाहिए चाहे यह कहीं से भी प्रकट हो हमें कांटों से घिरे गुलाब की सुगंध का आनंद उठाना चाहिए प्रत्येक स्वच्छ झरने के बहते हुए जल से हमें अपनी प्यास को शांत करना चाहिए जब से मैं पेरिस आया हूँ मुझे आप जैसे पेरिस वासियों से मिलकर बड़ी खुशी हुई है क्योंकि ईश्वर की स्तुति हो आप विवेकशील हैं पक्षपात रहित हैं और सत्य को जानने के इच्छुक हैं आपके हृदय मानव प्रेम से परिपूर्ण है और यथासम्भव आप परोपकारी कार्यों तथा एकता की स्थापना में प्रयत्नशील हैं इसी बात की बहाउल्लाह ने इच्छा प्रकट की है यह कारण है कि मैं आप लोगों के बीच इतना प्रसन्न हूँ और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप ईश्वर के अनुग्रहों के पात्र बने और इस समूचे देश में आध्यात्मिकता को फैलाने के साधन बने आपके पास एक अद्भुत भौतिक सभ्यता है और इसी प्रकार आध्यात्मिक सभ्यता भी आपको प्राप्त होगी श्री ब्लैक ने अब्दुल बहा को धन्यवाद दिया जिसके उत्तर में उन्होंने कहा मैं आपकी उन कृपापूर्ण भावनाओं के लिए अत्यंत आभारी हूं जिन्हें आपने अभी अभी व्यक्त किया है मुझे आशा है कि ये दोनों आंदोलन शीघ्र ही सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे तब मानवात्र की एकता संसार के बीच अपना शिविर बना लेगी